साथियों किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दोनों आप सुन रहे हैं डाइसन कार्टर की पुस्तक पाप और विज्ञान इसे प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने आइए सुनते हैं इसका पहला अध्याय बिना किसी सफाई के मुझे चेतावनी दी जा चुकी है कि मैं ये पुस्तक न लिखूं मुझे ये भी यकीन है कि बहुत से लोगों को इसे पढ़ने से सख्ती से मना किया जाएगा ये ना तो किताब पढ़ने का न्योता है और न ही निरुत्साहित करना यह तो तथ्य को केवल सच्चाई से पेश करना है आमतौर से इस पुस्तक में उठाई गई समस्याओं को अनैतिकता या पाप जैसे अस्पष्ट शब्द कहकर दबा और टाल दिया जाता है इसमें खास है बुराइयां औरतों का क्रय विक्रय गुप्त रोग गर्भपात व्यभिचार की संतान तलाक नवयुवकों की दुराचारी प्रवृत्तियाँ और शराब का गैर कानूनी व्यवसाय मैंने भरसक कोशिश की है कि किसी को भी नाराज न ना करूं, पर मैं जानता हूँ कि इन प्रश्नों पर लिखी हुई कुछ बातों की सच्चाई कुछ भावुक पाठकों को चौंका देंगी मैं उनकी क्षमा का भागी काश ये किताब सिर्फ एक और रोमांचक रहस्योद्घाटन भर होती या पाप के बारे में व्यक्तिगत अनुभव ही पेश करती पर ऐसी बहुत सी किताबें निकल चुकी हैं। मौजूदा किताब उनसे बिल्कुल भिन्न है इस किताब में पेश की गई बातें संभवतः लोगों को बुरी न लगे किंतु इन्हें पेश करने का उद्देश्य और पुस्तक के अमली नतीजे लोगों के क्रोध और हमले का निशाना बनेंगे वजह यह है कि इस किताब में अनैतिकता को एक नए तरीके से पेश किया गया है इस किताब में अनैतिकता की समस्याओं का वैज्ञानिक नजरिए से एक अमली पूरी तरह समझ में आने वाला तथा एकदम सफल समाधान पेश किया गया है इस दावे पर या तो आपको हंसी आएगी या आप इसे नफरत से टाल देंगे हर नौजवान जानता है की मानव समाज युगो युगों से अनैतिक बुराइयों के बोध से पूरी तरह पीड़ित रहा है पाप का अंत करने के लिए एक बड़ी मात्रा में ईमानदारी से अध्ययन किया गया है उपदेशों लेखों और कानूनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है पर यह सब कोशिशें असफल हुई है युद्ध के दौरान हमारे अत्यंत आगे बढ़े हुए देशों में नैतिक ताकतों का गंभीर पतन हुआ है युद्ध के बाद के काल में तो और भी ज्यादा पतन की संभावनाए मौजूद है इससे कोई भी यथार्थवादी व्यक्ति वही नतीजा निकालेगा जो हमने निकाला है तो फिर कौन है वो दृष्ट जो कहे कि जहां तक सब प्रयत्न विफल हुए हैं वहां तक किताब सफलता प्रदान करेगी कम से कम मेरा तो यह दावा नहीं है अब हम इस बात को तय कर लें कि ये पुस्तक सामाजिक नैतिकता के बारे में होने वाले प्रयोगों का एक बिना नमक मिर्च लगाया हुआ सही सही ब्यौरा है ये प्रयोग एक बहुत बड़े पैमाने पर असाधारण सफलता से सम्पादित किए जा चुके हैं मैंने इनमें अपने किसी सिद्धांत का पैबंद नहीं लगाया है जहाँ तक मुझे मालूम है ये विवरण आम लोगों के सामने कभी भी पेश नहीं किया गया है जिन अधिकारियों के पास इन तथ्यों का ब्यौरा था उन्होंने इन्हें प्रकाश में ही नहीं आने दिया यहाँ तक कि डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं तक को इनसे परिचित न होने देने के लिए बड़ी सतर्कता बरती गई मैं फिर से दोहरा इस पुस्तक में सिर्फ तथ्य दिए गए हैं और प्रमाणित तथा व्यवहार योग्य ऐसे तरीकों को बताया गया है जिनके जरिए मौजूदा समाज से अनैतिकता का नामोनिशान उतनी ही सफलता से मिटाया जा सकता है जितनी सफलता से मध्य युग की महामारी को मिटाया जा चुका है ये खरा दावा उन पाठकों को जरूर असमंजस में डाल देगा जो गुप्त रोगों को जीतने के लिए तो एक वैज्ञानिक कार्यक्रम स्वीकार करने को तैयार है पर परिवार की पवित्रता से संबंधित पापों जैसे तलाक स्त्री पुरुष के बीच अनैतिक संबंध वेश्यावृत्ति या वेश के जरिए मानव प्रतिष्ठा का विनाश आदि के लिए केवल आध्यात्मिक उपायों को ही उपयुक्त मानते हैं बहुत से लोगों की समझ में तो अनैतिक शब्द का अर्थ ही ये है कि वो बात सिर्फ व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है इसलिए वो तर्क के क्षेत्र से बाहर की चीज है या दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो मानते हैं की अनैतिकता को सिर्फ डॉक्टरी दवादारों ही समाप्त कर सकती है मानव सामाजिक बुराई कोई ऐसा रोग है कि प्रयोगशाला में खोजबीन करने वालों को छूट मिलते ही वे इसके शमन के लिए एक ऐसा ही अचूक रस तैयार कर लेंगे जिससे सुजाक के मर्ज को पेंसिलीन का इंजेक्शन तुरंत ठीक कर देता है आज दोनों ही विचारधाराओं को शक्तिशाली समर्थन हासिल है इनमें से हर एक विचार अनेकों को सही जसता है कारण यह है कि दोनों में ही सच्चाई का कुछ कुछ अंश है फिर भी सभी ईमानदार और समझदार लोग एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारे देशों में अमली रूप से न तो तथाकथित डॉक्टरी और न शुद्ध धार्मिक तरीके ही पाप को मिटाने में सफल हो रहे हैं अनैतिकता काबू में नहीं आ रही है नैतिक पतन इस तेजी ऐसी बढ़ रहा है की प्रजातंत्र के अंतर्गत पहले कभी नहीं देखा गया था पिछले कुछ वर्षों में जो भी कुछ हुआ है उससे समाज की एक सुंदर मनोहारी तस्वीर बना पाना मुश्किल ही होगा किताबें करती हैं बातें आवाज की तरंगों पर